के की एक, एक और दिव्य दिव्य दृष्टि। दृष्टि श्रव्य संसार में प्रस्तुत मां से जुड़े मेरे एहसास। अपनी सांसें वो तो मेरी सांसों में रख देती है लोरिया मीठी मेरे ख्वाबों में रख देती है जागती रहती है मां मुझे सुलाने के लिए खुद की नींद भी मेरी आंखों में रख देती है मन में सारी खुलन छिपा कर चेहरे ऐसी माँ के खाली चूल्हे में ईंधन जैसी जलती थी माँ ब्याह दीदी का मेरी नौकरी बाबू की बीमारी दुख के सारे गलियारों में हंस हंस चलती थी माँ अपने आंचल में जब मुझे छिपा लिया माँ ने जमाना कुछ भी नहीं है बता दिया माने मैं डर रहा था कहीं बुझ न जाए तो बनके बहुत खास रहता है मगर वो गांव का पीपल उदास रहता है अमीर लगता है मुझको उस सारी दुनिया से वो एक आदमी जो माँ के पास रहता है गोद में लेट जिसकी जमाना देखा है उसका चेहरा मेरी आंखों में बसा रहता है इसलिए तुमको मेरे अश्कते नहीं माँ का आचल मेरी पे रखा रहता है ईश्वर का प्रतिरूप तुम दूसर शीत में धूप हो अनहद प्रेम स्वरूप होमा तेरे शुभ चरणों में वंदन तुम ईश्वर का प्रतिरूप होमा तुम सहन शक्ति सागर हो माँ तुम नेहा गागर हो माँ है तेरी गोद कवच जैसी तुम धारा तुम्ही अंबर हो माँ तुम पूजा की थाली हो माँ इस घर की खुशहाली हो माँ तुम हो तो घर में है रौनक तुम होली दिवाली हो माँ तुम स्नेह भरा आँचल होमा फूलों जैसी कोमल होमा तुम अब लंबन हो राहू का तुम हर मुश्किल में हल होमा मेरी माँ मैंने कभी किसी को उसके बारे में कुछ नहीं बताया मगर आज मैं सिर्फ उसके बारे में ही कुछ कुछ कहना चाहती हूँ ये सच है वो मेरे लिए कभी कोई लोरी नहीं गुनगुनाती कभी किसी कहानी से मेरा मन नहीं बहलाती हाँ मेरी एक गलत जद पर दो थप्पड़ जरूर लगा देती है मगर इतना ध्यान रखती है कहीं गालों पर मेरे उभर न आए उंगलियों के निशान ये सच है मेरे कहने से वो चॉकलेट आइसक्रीम या केक नहीं खरीदती फ्रॉक सैंडल या शूज मेरी पसंद के वो नहीं पहनाती मगर इतना ध्यान रखती है मेरे जन्मदिन पर ये सारी चीजें मेरी पसंद की ही, ही हो और खुशी के इन पलों में मुझे किसी की नज़र न लग जाए ये सच है मेरे होमवर्क और क्लासवर्क का टेंशन वो अपने सिर पर नहीं लेती हम दोस्तों की पर अपना अधिकार भी नहीं जमाती मगर इतना ध्यान रखती है परीक्षा के दिनों में मैं ना हो जाऊं बीमार मेरी सेहत की चिंता उसे रहती है बार बार मेरे लिए घर वालों से भी लड़ लेती है हर बार कौन है वो कौन है वो? है वो जो कठोरता के बीच के देती है कोमलता, कोमलता का उपहार उसके, उसके आंचल में सिमटा है मेरा सारा संसार वो है मेरी माँ प्यारी मेरी माँ प्रस्तुतकर्ता अनियुता परिमल अंकिता सिंह